आ, करते रहेंगे नहीं ये सुनो एक भुंदर, भुंदर था।, भुंदर था पता है आसान में बड़ा बड़ा पागल हो जाएगा सोच रहे हो जिसने बहुत तो ऊंची लेवल का जीवन जी लिया ना टोटल विलाशिता का जीवन जी लिया अब वो माता वो पागल हो जाएगा वो देख लेना पड़ेगा दुनिया भर की बीमारिया एक देखना जरा ग्यारह हजार दो सौ एक का आपने ग्यारह किया भाई दो सौ एक से नहीं ग्यारह से है और पेपर ना अच्छा ग्यारह पैंतीस छत्तीस ने ऐसी बात तो नहीं है नरसिंह राेल तैयार हो गई थी अगर वो चला जाता तो पहला प्रधानमंत्री होता। नहीं दिखी। नहीं। नहीं थी? को कर और तो तो गई। एजे पीएम नहीं गई। एजे केमी तो दियो। उतार बदले साबुत उसमें। एजे एजे उत्तर प्रदेश में आपके लिए तैयार कर ली गई थी जेल क्योंकि वो पहला आदमी होता जो ऐसे जेल चला गया तो था उसका <laughs> अरे उसमें सांसद खरीद कांड था और सुनो उस समय सांसद की औकात क्या थी एक एक करोड़ आज एक करोड़ में तो एमएलएर मिलता है आज कल एक एक करोड़ में वो भी सस्ता वाला ये नहीं मिलता नहीं निलता। नहीं मिलता, मिलता। भाई साहब सस्ते वाला कह रहा रहे तो फ्लैट बन रहे हैं और अगर आप एक करोड़ का दिलवा दो ये कराट प्लेस से ये रोड नहीं, तो नहीं है वो तो बहुत प्राइम लोकेशन है सर करोड़ रुपए क्या बात कर रहे हो आप राजर नगर में ले लो आप जहाँ पर दो एक घर से आप आज डालोगे दूसरे घर में जाएगा वहां करोड़ करोड़ से ज्यादा है ये तो आप प्राइम लोकेशन बता रहे हो कनॉट प्लेस के आसपास फ्लैट शुरू ही 3-4 करोड़ से यहां पे आपने अनंत विहार में हमारे मिलने वाले ने आपसे 4 साल पहले बल्कि तो 5 साल का वो 5 साल पहले 2.5 करोड़ की बेची थी अनुगाथा जी मैं तो भूल गया बहुत सस्ता दे दिया मैंने जल्दी बेची 2.5 करोड़ की बहुत सस्ती अच्छा जी हां जी अरे 5 साल पहले बात बता रहा हूं मैं आपको होता है अनएक्सपेक्टेड अभी क्या हुआ एकदम बात थी। थी। कर रही थी मेरी भैया से भाई आज से पाँच छह साल पहले एक खरीदी थी थोड़ी बहुत तो छह लाख रुपए बी गए थे फिर आपने खरीदी थी दो साल पहले तो मैंने कहा लाख रूपये थी तो तीन सौ नहीं और सोच के बता पचास होगी और सोच ले मतलब तो ऐसा है या या तो इतनी होगी होगी कुछ कम भी ज़्यादा नहीं लाख तो तो। <coughs> क्योंकि जमीन का आज की तारीख में रेट नहीं है जमीन का क्या है कि खरीदने वाले की जरूरत है उस बंदे को किसी भी कीमत पे वहाँ जमीन लेनी चाहिए उसको अपनी फैक्ट्री डालनी चाहिए और एक बगल में पेट्रोल तो एकड़ जमीन उसने लाख रुपए रुपए के से खरीदी। खरीद अरे जब हम मिट्टी का तेल 80 लीटर आज लाए था, जमीन के नहीं, नहीं, अब उसने जैसे कर दिया का हाँ। अब वहाँ पे कोई उससे नीचे देने कोई तो जरूरत हो या नहीं हो भैया नेदरपी करिए नेदर अंदर आओ वो आवाज तो कौन जा काफी डी हो जो मैं कब इतना क्यों बोलने का तरफ हूं लुगाई से आ रहे हैं है आपका नाम ले आओगे ये ये खोलेंगे मैं नहीं बोलता उनका वो अंदर नरेंद्र नरेंद्र नरेंद्र कौन सा आ रहा पहले भी नरेंद्र आदा गुरु दीपक यादव तो और दीपक आता है उधर वो गए नहीं कोई क्या काम भी करना लैंड ये पहले अवेलेबल है ना कुछ कोच अपना कराया नहीं है बता तो बता दे के मैं बता दे वैसे क्या दिया पेपर पेपर दो एक अरे आड़ी आड़ी आड़ी वो ऐसा पड़ेगा बराबर जाओ हो गया किसी ले इधर पता किया ये पर काम आ रहे हो ओके तो बोलेंगे ना ग्रुप पे चले जाओ यार ये मत काम आ रहे बच्चे मजा नहीं गुड बाय एक्स्ट्रा हो ना मंडल मुझे दीजिए और थे ज्यादा भी आ रहे हैं तो बराबर है तो तो हाँ तो वाले स्कूल में पूछ के देखते हैं बच्चे हैं क्या बराबर वाले स्कूल से अरे नहीं इसको एक ये तो फोटो कॉपी हो जाए नहीं ये भी कैसे ये एक रूम में शेयर क्यों ये बताऊं है एक तो बता रहे ये तो 104 में कमेटी से दो दिन है 100 काम आ जाते बराबर काम आठवी तो सात पेपर हैं सब बच्चे हैं पेपर आए छोड़े तो पेपर दे रहे हैं? बच्चे कितने अच्छा पांचवी का बोर्ड तो खत्म ही हो गया दसवीं का ही खत्म हो गया दसवीं का ही कहाँ बोर्ड दसवीं आठवीं भी खत्म हो गई। क्या हमने दी, दी। मतलब में से तीन एग्जाम बच्चे कम ना। है और से लेकर देख है है। ना उन्हें कि तो तो तो आप क्वेश्चन पेपर ले लेना। नहीं को करा देंगे। फोड़को फोड़को फोड़को फोड़को ने थे थे फे फे के के के के लिए लिए लिए। एक सैंपल चलना पड़ेगा थोड़ी देर ये होंगे कॉपी कॉपी कॉपी कॉपी ना तो किस जाएगी अभी राम राम ले रामस्वरूप ऊपर राम क्या वो बनके है कुछ और करोगे नहीं नहीं बस ये सबका पेपर ठीक ठाक चल जाएगा कोई दिक्कत तो नहीं है कुछ नही उस्ते नहीं बन के जब लोगों ने अपना कोर्स पूरा नहीं करवाया कहने के लिए आ रहे सर जी सर जी मैं कब कराओ तुम अपना जो तुम कि हम पढ़ा नहीं पाए चाय का कब दूध तो आएगा हम लोग दूध आएगा कब मैं आज भाई साहब 20 मिनट रह थी जब मैंने कहा मुझे मेट्रो ही पहुंचा सकती है मेट्रो तो मुझे 15 मिनट उठा सकते हैं यहाँ पर मैं पाँच मिनट रह पाँच मिनट स्कूल के लेने आज लेट करेंगे पाँच मिनट लेट आएंगे तब पहुँचा भाई साहब आप तो बहुत करीब मैं रेस्ट हो समस्या तो, तो से था था से हमसे एक घंटा था हमारा बैंक भी मेट्रो मेट्रो हमारे आज, आज मैं सर बिल्कुल घड़ी देख के बारह बजे निकल गया घर से और यहाँ एक बजे के बाद पहुँचा जी हाँ जबकि सुबह में आधा पौना घंटा में पहुँच जाते हैं हमारी 20 मिनट थी हमारी बीस मिनट थी करीब पीएस ये कैसे ले रहे हो अच्छा अपने काम में काम? अच्छा पूरे हाँ तो कोई खुशखबरी है है कोई कुछ खुशखबरी है नहीं तो कुछ तो है कोई दो तीन महीने पहले करीना सेटिंग सेटिंग <laughs> कहाँ होती है सर का था इंटरव्यू सीआई में था सीआई मतलब डेही यूनिवर्सिटी में सी एड कॉलेज में वहाँ तो तो तो तो तो हाँ। हाँ। एजुकेशन एजुकेशन में हिंदी में हाँ। तो क्या कुछ नहीं उन्होंने कॉल नहीं किया दोबारा चाहिए देखते हैं तो इस, इस सेशन में देखते हैं ये बात अलग है कोई मना नहीं कर रहा है तुम्हें देना है तुम दो लेकिन तुम्हें कोई रोक नहीं सकता एजुकेशन एजुकेशन में में। करो। है ना? तो तो तो तो लगी जाओगे। ये क्या प्राइवेट प्राइवेट कॉलेज नहीं नहीं दिल्ली वाले वाले ठीक फिर जी। प्राइवेट वाले कुछ कुछ कुछ देते। देते वो तो लिखवाते हैं, देते कुछ हैं। दूसरा तो ले जाओ कितनी? वो। कितने देने बारह तेरह देखो अभी दे रहा भैया। भैया मेरे और भगवान से जो है ना घर वाले ठीक ठाक आए थे उसके साथ लंबा टाइम गुजारना छह घंटे में इतने टेंशन में आ जाएंगे फिर कैसे जिंदगी कैसे कटेगी बता घर वाली तो ठीक ठाक ही आती है वो तो ठीक तो तो भी करनी तो पड़ती है ये पढ़ी हुई संदीप की क्लास के इधर बच्चों को नंबर देने चढ़ाते सुनो तो जो जो जो ये आप बता दो तो तो जिम्मेदारी तो, मैं तो तो तो तुम ज़िम्मेदारी ज़िम्मेदारी कोई पास हो मेरे है अरे एक कुछ कुछ काम नहीं नहीं ये मैंने ऐसा भी छोटी वो छोटे वाले वाले चाहिए ना हाँ, तो तो तो तो कार्ड नहीं नहीं नहीं नहीं छोटे आप आप आप भी वो वो जो जो तर... आग़ी देखोर, आग़ी देखोर वो भरो भरो ये ये ये छठी क्लास जो जिसकी बात कर रहे हैं हैं इधर देखो मेरे इसमें इसमें क्या सर हम डिसाइड रजिस्टर रजिस्टर ही हाँ है ही ये आप इसको कर दोगे तो दूसरा रजिस्टर बन जाएगा बिल्कुल यही है तो पता ये सही है लेकिन ये बताओ सर आप आठवीं की तो उसमें से निकलेगी कंप्यूटर में से आठवीं निकलिए निकलेगी ना वो हमें करने की ज़रूरत है है है दोनों निकल हैं तो तो अभी में ग्रेड ग्रेड इसमें दिए दिए हुए मैडम पीछे पीछे देखो देखो ये सबसे काम के अरे ज़्यादा मैं आपको वापस कर में दीदी आपको छुट्टी तो नहीं चाहिए हैं छुट्टी तो नहीं चाहिए दिलवा मैडम बोला बोला मैंने क्या है इसके लिए। नहीं हम जाएंगे तो, तो हम फिर हम वो बोलेंगे किसी को और ऑब्जेक्शन हो तो हम आपको बुलाएंगे ठीक है ठीक है आप <coughs> आप बात रख देना आगे मैं जी दीदी दीदी हमारे परमार हैं तो तो चाहिए तो आ, तो पूछ लो ठीक है को बोल देना हैं वाले वाले या थर्ड के को पेट में तो दूंगी सर एक बात थी, थी मेरे दो तो पांच और, और मैं सब कुछ आपको तो, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मैं आऊंगी अपना एग्जाम लूंगी रिजल्ट तैयार करके जाऊंगी करूंगी और बांट के जाऊंगी अपना हमें कोई दिक्कत नहीं है ना सर जिसका जब काम हो आगे करो एक 30 तारीख को रिजल्ट देना है उससे पहले पहले अपना पुरा सारा काम कंप्लीट कर लूंगा सर अपना एग्जाम भी लेने आऊंगा क्योंकि तो मैं सेटिस्फाई नहीं होती किसी और से लेने से बाकी छुट्टी के साथ में डिफरेंस की बात करें आपको दिक्कत है आपको तो प्राअमेरिका को लेर लेना भी नहीं आया नाम रूटे लगाते नहीं सर इसीलिए मैं आता हूं आता आता हूं पूरा पूरा इधर थैंक यू सर पूरा पूरा करके फिर वापस आना पड़ेगा आर्टरी में है आर्ट में आता भी पर है और सो 11वीं में तो मैं था नहीं। है। मैं तो तो 102 बैठे हैं 8 जितने भी महिलाओं के बच्चे चौदह पंद्रह साल के होंगी वो सबके सब सी सी आए हर महीने पंद्रह दिन बीस दिन पंद्रह अच्छा पूरा छोड़ती नहीं नहीं तो टीए कट जाएगा आ, पूरा महीना नहीं लेंगे साल, तो साल तक अपने बच्चों के लिए दो साल की छुट्टी कोई भी महिला ले सकती है सी साल की अर्ली जी हाँ दो साल मतलब दो साल का मतलब सात सौ कुछ सात सौ तीस करीब छुट्टी मिल जाएगी मिलती यही मिल नहीं जाएगी यही तो मैडम भी ले रही है वही तो होती है और पहले उनका नियम ये था कि वो तब मिलेंगे जब पहले EL, सब खत्म हो जाएंगे अब वो भी नहीं वो अलग तो तो हमारे एक साथी की बाइफ है घर पे ही रहती है क्योंकि उसका बच्चा एक सोलह साल का हो लिया तो वो क्या करती है की एक महीने में एक या दो दिन के लिए चली जाती है छठे का ये तो एक एक से लागू है आप कैसी बात कर तो बता रहे हैं कपिल को भी मिलेगी <laughs> दिन दिन की तो दो दो दिन की तो पिता को मिलती है है में में रूम नंबर वो भी बच्चे होने के छह महीने छ महीने एक सौ पांच आपके टाइम थी, थी नहीं चौदह थी थी पै, लिट, भी ली पंद्रह दिन की वही तो वो दिन की अभी भी है लेकिन वो कहेगी विदिन सिक्स मंथ महीने तक केवल में में में ठीक है है जी हमने साल भर दो सौ एक में बच्चे बैठे हैं गलत बात है आपको बच्चों पे ध्यान देना दो ले जाए नहीं होगी जब आपके बच्चे और साथ में दो सौ एक फिफ्थ में आपके बच्चे पहले थोड़ी हुए होंगे, चार फोर्थ में हुए होंगे तो तो बच्चे तो आपके सब नाइन्टी सिक्स से पहले के हैं, का लड़का है और चल चल चल अकेला, चल अकेला� आज जो में ले बना के हुँ। हुँ। आज आज है। है, <laughs> तो हाँ तो है है कचौड़ी और और आलू की सब्जी लिए नहीं मैडम मैडम ना एग्जाम भी भी दे मेरा का थोड़ी बहुत हम भी ले जाएंगे भैया हमारे एक मित्र थे बचपन में चमन थे तो वो मोहिमंडन पर घर बड़ा सा उनकी माँ बनाती थी सिवैया अब जिस दिन चमन के टिफन में सिवैया निकाला है हम उसी दिन चमन के घर जाते थे उनकी मम्मी भाई परमात्मा उन्हें अच्छा रखे जहाँ भी हूँ इतने मन से उसमे मलाई डाल के मुझे दे दी थी, थी बेला भर के बेला तो समझते सर बेला और मैं उसको सीधे सड़ापे से पीता था चम्मच चम्मच चलती नहीं थी उस सीधा बड़ा खुश रहता था अब भैया एक दिन कुछ लड़कों ने जाके हमारी शिकायत कर दी हमारे घर पर कि ये तो ऐसे ऐसे वहाँ मुसलमान यहाँ जाके खाता मुसलमान जा जा सीधे बोलते हमारे ताओ जी हर आदमी थी लिया लट लट क्या खाता है वहाँ? खीर खाता बापस लट। अरे? <laughs> खीर <थीक> है है खीर खीर कौन तो ठीक वो समझे कुछ उठ पटावे नॉनवेज नॉनवेज तो उस जमाने में भाई नॉनवेज से तो बड़ा था <laughs> झगड़ा वो था गड़बड़ जो घुटाला तो उन्होंने जो क्या खाता है वहां जाकर खीर बहुत बढ़िया बनाती है खीर खाता हमारे पड़ोसी थे मुसलमान उनके तीन लड़के थे एक का नाम था बड़े का नाम था चिराग फिर दूसरे का नाम था रोशन और तीसरे का चमन एक तो चमन एक रोशन एक चिराग तीनों में सुनो उनका घर भी उसमें था कब्रिस्तान में वो बाहर से आसे थे कहीं जमीन उन्हें मिली पुरान रहे तो दिवार से दिवार से। मैं तो कब्रिस्तान बिल्कुल एकदम घर के आप लोगों को लेके चलता हूँ चलो मेरे चल। पैतृक गाँव चलो नजर आ रे जहाँ प्राथमिक शिक्षा हुई है अच्छा अभी भी वैसे ही पढ़े कोई विशेष सुधार नहीं हमारे यहाँ तो मोमदन की दोस्त बुरी तरह फैल रहे हैं तो मैं बताता है फेरा फेरा तो जो हमारे बाल भाई ने उसके हिसाब से बनाया था और तो मुसलमानों अच्छा। तो और मुसलमान भी काज में खड़ रहे हैं ले ले भाई गांव में जाकर तो हमारे आम नहीं तो सिंगल गलत थोरे कह रहा है पांच पांच करो हां और इसने तो कह रहा कानपुर नगर में एक उसके पास सुनते हो नहीं भैया सुनने कौन ये बताओ खर्चा कौन होता है अब मुसलमान पे फायदा करके तो सबने बैनर लगा दिया आज और वाले लगा दिया वहां लगा दिया तुम वैसे सोचो हिंदू उसको जब देख लो हमारे करीना कपूर कहां जाकर मुझे जब किसी साधन का दोस्त छोड़ देलो हिंदू थी उसको छोड़ द तुम मुझे छोड़ जब ऐसी तो मरने ही मरने तो तो ये टाइम टाइम टाइम खराब होना ही है है लग लग जाएगा ले जाएगा थोड़ा बहुत लेकिन इनका ऐसा इन उन अच्छा उनके यहाँ एक मुसलमान वो था यार मेरा नंबर है पोस्ट पेड का मैं उसको में बदलवाने के लिए हुआ था अच्छा बदल गया नहीं, नहीं हुआ नहीं उन्होंने एक बढ़िया प्लान बना बता दिया मुझे सात सौ रूपये पे करने हैं दो साल के लिए आपका कोई बिल नहीं आना है न दो सौ मिनट आपको मिलनी है फिर हर महीने उससे ज्यादा यदि आप करते हो मतलब उनतीस रूपए महीने के आएंगे और दो सौ मिनट कौन सा से छो मट मिल रहे थे मुझे एक सौ निन्यानवे में लेकिन टैक्स वगैरह लगते वो दो सौ पैतीस रुपए का बिल होता था लेकिन यदि मैंने ज्यादा कर लिया रोमिंग में कर लिए तो वो तीन सौ तक पहुंच जाता था 600 मिनट मिलते थे एक सौ निन्यानवे में दो सौ ऐसे मिनट से मिनट के और अब भी मिनट से कट अब भी मिनट में ये महंगा पड़ जाता है सेकेंड वाले प्लान में जास रुपये में दो मिनट मिल रहे हैं सर उससे ज्यादा पचास पैसे पर मिनट मिलेंगे उससे हम ज़्यादा करते हैं तो 50 पैसे पर मिनट नहीं नहीं हमारा सेकंड सेकंड वाला नहीं, सेकंड वाला तो सर में मतलब पैसे में काम हो वो इंदौर वाली बता रहा आपको वहाँ कोई मुहिमडन जो है दिखा गहनो का उसके आठ लड़के तीन ना लगा लिया। नहीं लाल अपने बैठो एक कंधा आपका वो कंधा इसका मतलब आप ये मान के चल रहे हो नहीं नहीं बिगड़ा नहीं नहीं तो मार्जि गए वो बांटने के लिए ग्राफ में तो आप का बताया बांटने का उसे वाला वो, वो कहने का मतलब है कि सजग रहना बस क्वेश्चन को जरूरत पड़े तो अपना मतलब 8वीं के क्वेश्चन पेपर से नहीं कम आवे वो किसी रूप में कम पर डायरेक्टली में एक तो ये हमारा काम हो जाता है 8वीं के पेपर पर अच्छा ठीक है ना और आप 8वीं में ग्राफ की जरूरत थोड़ी थी वो ग्राफ बांटने गए अच्छा वो लिफाफे मैंने आज तीन तारीख वाला मुझे पता था कोई काम आज है ही नहीं लिफाफे जो थे वो मैंने तैयार कर दिए थे तो तो तो तो थे वो मैंने वो मैंने तैयार कर दिए परसों तो डाल दी थी लिफाफों में परसों आज केवल पेपर काउंट करके डालना था कोई काम नहीं नहीं जब तक पेपर शुरू न हो जाना हाँ वो यह है की ड्यूटी में कौन आदमी आ रहा है इससे ज्यादा ना सोचना नहीं नहीं नहीं ये ये सोच रहा ना वो वाले तो बहुत बढ़िया है हम भी है, चल रहा है। नहीं। दो पेपर दे दो साइंस का टूशन पढ़ा दो क्या क्या क्या कह रहे दिल्ली मत बोलो तो सर ट्यूशन पे हो अरे ये वो दिल्ली में पाबंदी तो है ना मैं तो मथुरा में पढ़ाता हूँ ना <laughs> अरे मैं बता रहा हूँ यूनिवर्सिटी और सुन ये कौन कह रहा है तू टूशन पढ़ाता है हाँ, कौन कह कह रहा रहा नहीं नहीं सर नहीं नहीं, है। वो बच्चे नहीं। आते हैं मेरे पास ऐसे ऐसे मैं उनको फ्री फ्री फ्री फ्री फ्री सेवा सेवा करता सर तो ये ये तो तो एजुकेशन की हम करें का धर्म है बच्चे आएंगे ना नाइंथ सेक्शन कितने दो है अरे बहुत पेपर इसके बारे में पूछ रहा हूँ तो सर मैं इसमें लिखना शुरू करूँ अभी नाम वाम के छोड़ दो नहीं सर वहाँ थोड़ा भर भर आलो हाँ यही यही पूछ रहा था ठीक है ना तो सर उसमें उसकी कहानी ये एक दिन दोनों बच्चों का एक्सीडेंट हो गया मालिक वाले के मालिक दो ही मालिक थे दो ही उनके एक एक बेटा थे दोनों भाई थे व्यापार लंबा चौड़ा तो पहले जो वो मतलब नौकर था उसके पांच लड़के और तीन लड़कियाँ थी मोहम्मद उसके बच्चे भी उन्हीं के यहाँ नौकर होते गए आगे वो कुछ बढ़ाए तो उसी के वो नौकर वो बन जाए बच्चे और सब सीख गए करने धरने लगे अंत में जब उनको बुढ़ापा आ गया बच्चे एकदम एंड टाइम पे गड़बड़ हो गए जब शादी बात चली उसके पहले बच्चे चल बसे अब क्या करें कहीं के नहीं रहे कि क्या करें क्या करें में पांच वो तो कहीं अच्छा अच्छा कम कम पढ़े फालतू ले जाओ टैक्स का भी ध्यान रखना सकते जहाँ जहाँ ग्राफ जा रहा है उतने ही भी लगेंगे भाई साहब किसी को पता नहीं लगा अंत में ये हुआ कि वो प्रॉपर्टी लेकिन बड़ी बात है कहानी कब खुली कि उन पांचों में एक बदमाश था उन्होंने वो हाँ, वो पकड़ा गया। जब पकड़ा गया गया गया जब तो तो तो तो भाई फिर वही बात 950 रुपए वाला शुरू हो गया। <laughs> अब वो तो फिर शुरू तो शुरू हो अब उसमें उसने ये किस्सा खोला है कि साहब हमने तो इनको भी हम नहीं मारा था बिल्कुल लेकिन तब तक वो बूढ़े बड़े जो प्रॉपर्टी उनके नाम कर चुके थे उन्हें साथ रख रहे थे और वो उनकी देखभाल भी कर रहे थे वो तो उनका तो फिर जीना ही बेकार हो गया जो कर चुके उसका कर कह लेंगे तो क्या होता है कि संख्या बल भी बड़ा ये ये ये है। मानना पड़ता हिंदू पद्धति हिंदू पद्धति जी ने बहुत अच्छी पद्धति नहीं।, नहीं है नहीं है सही कारण इसमें वो डारेन सिद्धांत कहीं धूमिल हो जाता है कि तो सरवाइव टू फिटेस्ट वो वो तब लागू होता है जब भाई वो आदमी उस परिस्थिति के अनुसार खुद को बदल ले नहीं ये से जो है ना वो जीवन की बहुत अच्छी पद्धति नहीं है ये आदमी को कमजोर भीरू मजबूर डरपोक बनाने के लिए ही प्रेशर डालती रहती है हमेशा नहीं ये आदर्श पद्धति है प्रैक्टिकल नहीं है और संसार में आदर्श नहीं चलता भाई श्री कृष्ण को अंत में यही तो कहना पड़ा कि बी प्रैक्टिकल <laughs> भाई लालच में क्या हुआ बी प्रैक्टिकल भाई अब तो प्रैक्टिकल आ जाओ इसी पे आ जाओ और ये उससे मना करती है